के पंख की, की एक, एक और पेशकश, दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के श्रव्य संसार में प्रस्तुत है अमरनाथ जी की कविता मेरी कोई जायदाद नहीं तन्हा बैठा था एक दिन मैं अपने मकान में चिड़िया बना रही थी घोंसला रोशन दान में पल भर में आती पल भर में जाती थी वो छोटे छोटे तिनके चोंच में भर लाती थी वो बना रही थी वो अपना घर एक न्यारा कोई तिनका था ईंट उसकी कोई था गारा कड़ी मेहनत से घर जब उसका बन गया आए खुशी के आंसू और सीना तन गया कुछ दिन बाद मौसम बदला और हवा के झोंके आने लगे नन्हे ऐसी प्यारे प्यारे दो बच्चे घोसले में चहचहाने लगे पाल पोस कर कर, कर, कर रही थी, थी चिड़िया बड़ा उन्हें पंख निकल रहे थे दोनों के, के पैरों पर, पर करती, करती थी खड़ा उन्हें इच्छुक, इच्छुक है हर, हर इंसान कोई, कोई जमीन, जमीन कोई, कोई आसमान के लिए कोशिश थी जारी, जारी उन दोनों की एक ऊंची उड़ान के लिए देखता था मैं, मैं हर रोज, रोज उन्हें जजबात मेरे उनसे, उनसे कुछ, कुछ जुड़ गए पंख निकलने पर, पर दोनों, दोनों बच्चे, बच्चे माँ, माँ को छोड़ अकेला, अकेला उड़ गए।, गए चिड़िया से पूछा मैंने चिड़िया से पूछा मैंने तेरे बच्चे तुझे अकेला क्यों छोड़ गए तू तो थी माँ उनकी फिर ये रिश्ता क्यों तोड़ गए इंसान के बच्चे अपने, अपने माँ बाप का घर नहीं छोड़ते जब तक मिले ना हिस्सा अपना, अपना रिश्ता नहीं तोड़ते चिड़िया बोली, बोली परिंदे, परिंदे और, और इंसान के बच्चे, बच्चे, बच्चे में यही तो फर्क है आज के इंसान का बच्चा मोह माया के दरिया में गर्क है इंसान का बच्चा पैदा होते ही हर शहर पर, पर अपना हक जताता है न मिलने पर, पर वो, वो माँ बाप, बाप को कोल्ड कचहरी तक ले जाता, जाता है मैंने, मैंने बच्चों को जन्म दिया पर, पर करता कोई मुझे याद नहीं मेरे बच्चे क्यों रहेंगे साथ मेरे क्योंकि मेरी कोई जायदाद नहीं क्योंकि मेरी कोई जायदाद नहीं क्योंकि मेरी कोई जायदाद नहीं अभी आप सुन रहे थे अमरनाथ जी की कविता मेरी कोई जायदाद नहीं वाचक स्वर भारती परिमल